और सत्यम ने तथा इसे प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने तो सुनिए इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की दूसरी कड़ी और इसके पहले अध्याय नारियों के अधिकार का दूसरा भाग इसमें संदेह नहीं की अपनी चिरकालीन दास्ता के लिए नारियां खुद भी बहुत कुछ दोषी हैं परंतु यह मनुष्य स्वभाव है कि जब वह एक परिस्थिति में बहुत काल तक रह जाता है तो उसी को नैसर्गिक परिस्थिति मान लेता है कोई गुलाम जाति अपने स्वामी से एकदम पूरी स्वतंत्रता मांगने की हिम्मत नहीं करती इस बात के लिए हमारे देश भारतवर्ष की ही प्रज्ञा साक्षी है अछूतों के साथ जो घृणित व्यवहार उस वंश के हिंदू करते हैं वो ग्रीष्म के प्रचंड मारतंड के समान दैदप्यमान है फिर भी बेचारे अछूत कहने वाले छह करोड़ हिंदू एक साथ उठकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहते प्रत्युत्व दया करके जो कुछ उनको दिया जाए उसी में संतोष कर लेने को तैयार हैं। भारतीय नारियों की स्थिति इन अछूतों से भी गई बीती है हाल में सभ्यताभिमानी यूरोप ने कुछ नाम मात्र के अधिकार यूरोपीय महिलाओं को दिए है वह भी बड़ी माथापच्ची के बाद भारतवर्ष में स्त्रियों की दशा बहुत ही शोचनीय है अभी कुछ दिन पहले एक कुलीन बंगाली 20 विवाह कर सकता था और अंत में में इतनी स्त्रियों को रांड बनाकर था। बंगाल मुसलमान धर्म की वृद्धि का यह प्रधान कारण हुआ। एक से अधिक विवाह अब तो भारत में जो चाहे कर सकता है कोई रोक टोक नहीं है परंतु विधवाओं को विवाह करने का अधिकार देने को समाज बिल्कुल तैयार नहीं है कानून ने विधवाओं को विवाह करने की खुली इजाजत दे रखी है परंतु समाज की हृदयहीनता के कारण बेचारी इस कानून से लाभ नहीं उठा सकती वे जानती हैं कि उनको सताने वाले उन्हें कितनी तकलीफ दे सकते हैं कितने कड़े बंधनों में रखते हैं हृदयगत संस्कारों के कारण प्रतिकार के लिए सिर नहीं उठा सकते आजकल कुछ हृदय पुरुषों की अनुकंपा से साल में थोड़े से उच्च कुलोद विधवाओं के विवाह होने लगे हैं परंतु उनकी गति नितांत धीमी है इस तरह के विवाह का नाम सुनते ही पुराने विचार वाले काम काम करना आरंभ कर देते हैं और जहां तक होता है इस कार्य में बाधा उपस्थित करने की चेष्टा करते हैं स्त्रियों के सर न उठाने का एक कारण और भी है और वह है इनकी शिक्षा दीक्षा जो बिल्कुल पुरुषों के हाथ में है अंग्रेजों ने भारतवासियों को गुलाम बनाए रखने के अभिप्राय से जैसे स्कूलों की शिक्षा अपने हाथ में कर रखी है वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों को अपने विलास की सामग्री बनाए रखने की नियत से इनकी शिक्षा और चाल चलन को अपनी इच्छा के अनुसार एक विशेष सांचे में ढालकर रखना चाहते हैं। जिस तरह छूतों और अछूतों का अंतर उच्च वंशजों ने अपनी स्वार्थपरता से आज तक कायम रखा है उसी तरह नरों ने नारियों को पद दलित करके दोनों में अंतर किया क्या कोई वजह हो सकती है कि क्यों एक स्त्री अपने पति के मरने पर सती हो अर्थात जलकर प्राण त्याग दे और पुरुष अपनी स्त्री के मरने पर हंसता हुआ दूसरी कुमारी के साथ विवाह करके मजे उड़ाए जानते हैं कि आज से 50-60 वर्ष पहले कितनी स्त्रियां पतिव्रत की वेदी पर हवन की जा चुकी हैं और आज भी किसी न किसी तरह की जाती हैं जब तक एक पत्नी व्रत की मर्यादा एक कड़ाई के साथ न स्थापित की जाए पतिव्रत धर्म की रक्षा के नाम पर नारियों पर अत्याचार करना सर्वथा अनुचित है कहावत है पासा पड़े तो ता राजा करे सुने ये गुलामों की उक्ति इसमें संदेह नहीं ये कायरों का भी भाव है यह सुतः सिद्ध होता है किंतु तो कायरता, गुलामी, जबरदस्तों के लगातार संपीड़न से ही पुष्ट हुई है। नारियों के भाग्य का फैसला पुरुषों ने बलात् अपने हाथ में ले लिया और उन्हें जन्म से मरण पर्यंत के लिए एक बेड़ी में जकड़ डाला एक धर्मशास्त्र बनाने वाला कहता है कि बाल्यकाल में पिता रक्षा करता है जवानी में पति रक्षा करता है बुढ़ापे में बेटे रक्षा करते हैं स्त्री कभी स्वतंत्र रह ही नहीं सकती इससे जान पड़ता है कि स्त्रियों पर अयोग्यता की छाप लगाई गई है लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है प्रकृति के विकास और मनुष्य जाति की उन्नतिशीलता पर ध्यान देने से प्रकट होता है ये कमजोरिया अयोग्यता असली हो या बनावटी मैं तो कहूँगा की बनावटी ही है पर अधिक दिन नहीं रह सकते इस स्वतंत्रता के युग में प्रत्येक संज्ञान प्राणी स्त्री हो या पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता के साथ अपनी उन्नति करेगा अपने कल्याण का मार्ग स्व खोजकर निकालेगा ये बहुत दिन तक नहीं चल सकता कि किसी को पशु की तरह खूंटे से बांध दें और अपनी बांधने वाली रस्सी ऐसी अधिक लंबाई आरोप दायरा न बना सके आज हम किसी को नैसर्गिक शक्ति का कार्यक्षेत्र बिना उसकी इच्छा के केंद्रित नहीं कर सकते यदि हम ऐसी कोई बुरी कोशिश करते हैं तो अपनी भावी उन्नति को आगे आने वाली संतान की भलाई को पीछे डाल रहे हैं समाज का विधान समाज का संगठन समाज का संचालन शक्तियों के मनोभावों को ध्यान में रखने योग्य पुरुषों के हाथ में होगा धींगा धींगी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी एक तरफ तो कहा जाता है कि आत्मा से ही पुत्र उत्पन्न होता है आत्मा से ही पुत्री पैदा होती है और दूसरी तरफ लड़की पैदा होने पर वह प्रसन्नता नहीं प्रकट की जाती जो पुत्र के पैदा होने पर की जाती है लड़का सारी संपत्ति का मालिक माना जाता है और लड़की सेविका समझी जाती है पिता के घर और पति के घर जहाँ रहे उसका धर्म अपमान सहकर भी सेवा करना ही है एक कैसी अंधेर की बात है लड़की होने से ही वो समाज में समान स्थान समान काम नहीं कर सकती इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता किसी योग्य नारी को समाज के उपयुक्त काम से वंचित रखना केवल इसलिए कि वो नारी है, समाज का बड़े भारी अहित का कारण है किसी को पहले से ही अयोग्य या योग्य मान लेना सर्वथा भूल है योग्यता और अयोग्यता की कसौटी काम है स्त्री हो या पुरुष जब काम करने लगेगा योग्य होगा तो सलंग रहेगा और यदि अयोग्य होगा तो सोम बहिष्कृत हो जाएगा बिना अजमायश महज स्त्री होने ही के कारण किसी को अयोग्य प्रमाणित कर देना भारी अत्याचार है और अपराध भी बहुत आपत्ति की जाती है कि यदि स्त्रियों को किसी काम में लगाया जाए तो प्रसव काल में प्रत्येक काम में कुछ पहले ऐसी और कुछ पीछे तक वो अपने काम करने में असमर्थ रहेगी लेकिन मैं तो इसमें कोई भी आपत्ति नहीं देखता नारियों की ये परिस्थिति समाज की सबसे बड़ी सेवा का फल है इसी महाकार्य के लिए प्रकृति ने उन्हें कोमल और चित्ता बनाया है नहीं तो संतान पालन के कष्ट से भागने की इच्छा से सौ में से निन्यानवे नर नारी सर्वथा अलग ही रहते और सृष्टि की वृद्धि न होती जिस तरह और अनेक प्रकार के पशुओं का नाम संसार से मिट गया शायद मनुष्यों का भी मिट जाता स्त्रियों को मांगी, चंद्रमुखी मनोहारणी मंजू मधुर भाषण और न उनका तिरस्कार करके उन्हें नीच और छोटा समझना चाहिए यदि नारियों को किसी काम को करने की योग्यता निसर्ग ने नहीं दी होगी तो वह स्वयं उसे न कर सकेंगे पुरुष उनके कामों में बाधक होने का कोई भी उचित अधिकार नहीं रखता यदि पुरुषों की इस बात को मान लें कि नर नारियों से सबल श्रेष्ठ और पूज्य है इसलिए उन्हें नारियों को दबाकर रखने का अधिकार है हमें इस तर्क के अनुसार डाकुओं की लूटमार और राजाओं के अत्याचार को भी धर्म संगत मानना पड़ेगा लेकिन कौन नहीं जानता एक व्यक्ति या जाति जब दूसरे व्यक्ति या जाति के अधिकारों या संपत्ति को छीनती है तो वह डाकू और शैतान समझी जाती है और उसके नाश करने की आयोजना करना मनुष्य का प्रधान धर्म समझा जाता है किसी जाति या व्यक्ति के लिए अधिक अधिकारों की सृष्टि करना ही महापाप है संसार के सारे दुखों की जड़ यही अधिकार है कौन कह सकता है कि वेदों या ईश्वर का व्यनामा मर्दों या पंडे पुरोहितों के नाम है फिर भी लोग निर्लजता से आज भी कहते देखे जाते हैं स्त्री शूद्रो नाधियातम आज भी लोग अछूत कहकर अपने को धर्म मंदिरों में नहीं जाने देते इसी तरह स्त्रियों की भी दुर्दशा की जा रही है यदि ये बुराई मनुष्य अपने में से जल्दी नहीं निकालेंगे तो उनकी आगे आने वाली औलाद उन्हें उसी तरह दुर्वाक्यों से याद करेगी जिस तरह हम लोग अपने कायर बाप दादों को याद करते हैं जिनकी नालायकी से भारत में विदेशी विधर्मी और विजातीय शासन है विधवा विवाह के विरोधी हिंदू मानव अपनी 26 लाख बहनों को विधर्मियों को सौंप देने की व्यवस्था देते हैं यह हिंदू जाति का दुर्भाग्य है मैं नर नारी छूत अछूत प्रकृति के सभी प्रजाओं के समान अधिकार का पक्षपाती हूं। दुनिया में मनुष्य एक जाति है काला पीला लाल और सफेद चार वर्ण है सबका भूमंडल पर समान अधिकार है मैं स्त्रियों और अछूत कहलाने वाले तैयार हो जिन लोगों ने अपने बड़े बड़े अधिकार लठ के बल से बना रखे है उनके मुंह तोड़ना ही नर नारियों का सबसे पहला धर्म है निसर्ग जैसे एक दृष्टि से संसार को देखता है हमें भी वैसे ही एक दृष्टि से देखना चाहिए जो भेदभाव करता है वो नर हो या नारी चोर है और उसे कठोर दंड देने की जरूरत है हमारे बहुत से भोले भाई कहेंगे कि स्त्रियों के पराधीनता के होते हुए भी तो हम लोगों ने सृष्टि में इतनी उन्नति कर ली है परंतु यह एक मोटी बात है कि यदि स्त्रियां भी हमारे हाथ बटाती तो हम इससे कहीं अधिक समुन्नत होते स्त्रियों की पराधीनता जंगलीपन है न कि सभ्यता खैर और कुछ हो या नहीं पुरानी मूर्खता की यादगार जरूर है इसलिए इस यादगार को पुस्तकों के हवाले करके हमें नारियों के सारे अधिकार पुरुषों के समान कर देना ही चाहिए याद रहे कि जिस तरह गोरे सारी दुनिया पर लठके बल पर राज्य करने के लिए नहीं बनाए गए पुरोहित और पंडे और उनके मालदार दोस्त अधिकांश गरीबों को तिरस्कृत करने के लिए नहीं बनाए गए उसी तरह नर भी नारियों पर हुकूमत करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आज यदि स्त्रियों को स्वतंत्रता होती तो वे मर्दों के बनाए गए कानून और धर्मशास्त्र के उन स्थलों को जिनसे उनका संबंध है पैर से ठुकरा देती और अपना कानून और स्वम धर्म बना लेते साथ ही उस धर्म में लिखती कि स्त्रियां अपने आचार विचार विवाह संबंध आदि के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन यदि कोई पुरुष एक स्त्री से अधिक के साथ संपर्क करे तो उसे तत्काल फांसी दे दी जाए यदि किसी पुरुष की स्त्री मर जाए तो उसे उस स्त्री के साथ फौरन गार्ड या जला दिया जाए आज जो, जो लाइसेंस मर्दों ने ले रखा है वही स्त्रिया ले ली खैर वह समय आता है जब मर्दों को अपने पाप का कुफल अच्छी तरह भोगना पड़ेगा हमें एक बड़ी कमी ये भी है कि हम नारियों के विशिष्ट परिचायक लक्षणों को नहीं जानते। हमें विश्लेषण करके जानना चाहिए कि परिचायक लक्षणों का स्वभावों पर परिस्थिति के प्रभाव के नियम क्या हैं खास हालातों में व्यक्तियों पर कैसे और कौन सी खास बात असर करती है ये बातें शिक्षा और बाहरी हालातों से जहाँ पर हल नहीं होती वहाँ हमें स्त्रियों की खास प्रकृति के निरीक्षण की जरूरत पड़ती है हम नहीं जानते कि पुरुषों और स्त्रियों में वस्तुतः मानसिक अंतर क्या है बुरी स्त्रियों के ख्यालों को उनके इर्द गिर्द के बुरे लोग जानकर सारी स्त्रियों की प्रकृति और लक्षणों का निर्णय कर डालते हैं विदुषी और बुद्धिमती महिलाओं के हृदय हमसे छिपे रहते हैं विशेषकर नारियों की प्रेम संबंधी गाथाएँ हम अधिक सुनते हैं उन्हीं का विचार करते हैं किंतु क्या केवल प्रेम ही मानव जीवन का एकमात्र विभाग है जीवन के और भी अंग हैं, उन पर भी तो हमें विचार करना चाहिए बहुत लोग एक स्त्री के चरित्र आचार विचार और प्रवृत्ति के अनुभव से जो परिणाम निकालते हैं वही संसार भर की स्त्रियों के सिर मर देते हैं किसी भी ग्राम में एक मनुष्य को चोर पाकर सारे ग्राम को चोर समझ लेना क्या बुद्धिमता है जुदा देश काल और सामाजिक परिस्थिति का ख्याल रख कर, किसी जाति की प्रकृति का मनन करना चाहिए नारियों को अपनी बात स्वयं कहने की पूरी स्वतंत्रता और पूरा अधिकार होना ही चाहिए ये अधिकार देने पर स्त्रियाँ एकदम अपना दिल खोलकर सारी बातें जो उन्हें कहनी हैं कह देंगी धीरे धीरे उनका भय उनकी झिझक निकलती जाएगी बहुत काल की पद दलित भयभीत नारिया तो क्या पुरुष भी एकदम अपने मन का सारा हाल कहते डरते हैं यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है श्रोताओ सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक स्त्रियों की स्वाधीनता की ऑडियो रिकॉर्डिंग की दूसरी कड़ी ये एक पुस्तक के पहले अध्याय नारियों के अधिकार का दूसरा भाग था अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं